निज मन मुकुर सुधार भरण रघुबर विमल यश जो दायक फल सात हांद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संत की जय दो तीन सौ पच्चीस के बाद तीन सौ पच्चीस जसर बुदीर ब्याहर सकल कुंवर ब्याहे कही न जाये कछुदाये जूरी प्रभा कनक मणिमंड कम्बल वसन विचेत्र पटोरे भांति भांति बहुमूल नो रे गजर चतुर्गदासदासी नुअल काम दुवासी वस्तुनेक कर जायदेखा लोक पालय वलोक सिंह लीनय विपति सब सुख माने दीन जाच को जे बाबा तो बरा सो जन बाबा सब कर जो रिजन कंडी बोले सब बरात सनमानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई कहे प्रमोदित महा ब्रंदी बृंदी बंदी पूज प्रेमी लड़ाई कहे सिर नाय देव मनाय सब सन संत कर संपुक किए सुर साधु साहत भाव सिंधु दोष जल अंजलि दिए कर जोरी जनक बहोर बंधु समेत कोसल राय सो भोले मनोहर बयन सानी सनेह सील शोभा संबंध राजन राब विधि भये बहे रे राजेत से जानिबे दिन ए दारिका परिचारिका करी पालवी करुणा नई अपराधिक्षम बोली बो बोली पठ बहुत भूषण सकल सन नी समित कही जात नहीं बिनती पर सुपर प्रेम परिपूरण गन सुमन बर सनिरा जय धुनि वेद धुनि नग नगर कौतूहल भले सरस्वती मंगल गान करत मुनिष आय सुपाई के दूल्हे न सहित सुंदर चली कोहबर ल्याई कनि पुनि गाम ही चितग सकुच मनु ससुच भरत मनो हर मीन छवि प्रेम प्यासे प्यासेन चंद्र की जय नय तो की जय तो अभी स्मरण करें महाराज जन के राजभवन में भगवान श्री राम जी और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी सबके विवाह हो गए विवाह के संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि तो तुलसीदास दशर विवाह व्याणी जैसे भगवान श्री राम जी के विवाह का ध्यान वर्णन किया मैंने भगवान राम के विवाह का दुणान दुणान दुणान दुणान दुणान दुणान दुणान दुणान दुणान तो वर्णन विस्तार से किया गया प्राणी ग्रहण कैसे विवाह भैरी कैसे करे ये सभी विस्तार से बता दिया गया तो कहते सकल कुंवर व्याहित ही करणी उसी प्रकार को समझना चाहिए की जितने कुंवर है वो सबका विवाह उसी प्रकार ऐसी किया मैंने वही सब मैंने ऐसा नहीं कि एक विस्तार की बाकी संक्षेप में अंत में थोड़ा सा कर दिया गया ऐसे नहीं कहते तो हैं कि सबका उसी प्रकार ऐसी वैसे ही विस्तार के साथ में वैसे जितना भी विवाह के कार्यक्रम थे उन सबको पूरा किया गया और तो सब चारों भाइयों के इस प्रकार विवाह हो गए और कहीं न जाए जो भूरी ये तो पूरा हो गया अब दूसरी बात उसके बाद गया भूरी मैंने बहुत अधिक ये जो है विवाह के बाद जो पुत्री का पिता जो कुछ सामान की इत्यादि देता है तो वो दाइज के अनुसार उसे कल आता है पुत्री का भी दान किया उसी के साथ साथ और धन वस्तुएं उनका भी दान करता है सब तो वो दाइज हुआ तो कहीं न जाए जाए कुछ दाइज पूरी बहुत धन सम्पत्ति उन्होंने दी और रहा कनक तो मणिमंडपूरी मंडप के नीचे जो सब सामान देने का इकट्ठा किया गया था तो कणक और मंडप मणि सोने से और मणियों से वो सब मंडप जो है वो भर गया वहाँ सब सामान इतना इकट्ठा हो गया तो वहाँ सब भरा दिखाई दिया मैंने बहुत सामान इतना हो गया भरा हुआ भी दिखा दिया मृत हो गया अब उसमें सोने के साथ मणियों के उसके अतिरिक्त और भी बहुत सा सामान है वो ये निकाल देते हैं तो क्या क्या है कंबल, बसन विचित्र पटोरे कंबल, है कम्बल उन्हीं ऊनी वस्त्र त्याग है बसम और विचित्र पटोरे और तरह तरह के और वस्त्र है पटोरे के माने हैं रेशमी वस्त्र रेशमी वस्त्र हैं, उन्हीं वस्त्र हैं। ये सब तरह तरह के वस्त्र जो है वो सब सब दिए गए भात भात बसमोल में थोड़े और ये सब तरह के है और उन मूल्य नहीं है मैंने बहुत मूल्यवान ये, ये साथ कम्बल इत्यादि और जेसी वस्त्र ये सबके सब बड़े मूल्य हैं ये सब उनके दिए गए और फिर इसके साथ गज रथ तुरक दास में दास दासियां भी दी गई वो भी और फिर तो सवारियां दी गई गज हाथी रथ और तुरक घोड़े ये सब सवारियां दी गई और फिर भैन के काम दुहासी और गाय भी दी गई काम दुहास मैंने काम धैन जैसी गाय बहुत अच्छे अच्छी गायें, खुद दूध देने वाली गायें सस्ती भी सब बहुत सी दूध ये सब गाइज की सब वस्तुओं की वस्तु बनने के करिए और भी और बहुत सी वस्तु कौन गणना करे मुख्य मुख्य वस्तुएं बता दी और भी बहुत तरह तरह की वस्तुए सब दी गई कहीं ने जाए कहीं न जाए जा नहीं जम देखा और कहते है की वर्णन कौन करे जिसने देखा हो वही जान सकता है कितने प्रकार की वस्तुए माना तुलसीदास जी ने देखा तो जितना उनको दिखाई दिया तो उसके अनुसार उन्होंने वर्णन किया और वो कहते हैं अगर कोई और देखता हो तो वो भी जान सकता कि है कितने तो प्रकार की वस्तुए ये कहते हैं लोक काल अब लोक सिहाने अभी सिहाने में ईर्षा करने लगे लोककाल अब लोकमन देख करके लोक ने जब देखा की इतनी संपत्ति इतना धन इतने आभूषण तो उन लोगों को भी ईर्षा लगी बाकी लोग है बहुत धनी अपने आप को मानते हैं बहुत सम्पत्तिमान मानते हैं तो उनको लगता सब संपत्ति हमी है सबसे ज्यादा सम्पत्तिमान धनमान हमें है हमसे ज्यादा कोई नहीं लेकिन जब यहाँ उन्होंने देखा तब उनको जो है लगने लगा कि हमारे पास तो कुछ उसके माना है ही नहीं इनके सामने बहुत कम है तो यहाँ पर ये भी दिखा देते है गो तो स्वामी जी कहने की यह है की संसार तो इसी प्रकार का है पर की तारम्य है इसमें कहीं अधिक है कहीं कम है और जहाँ जो अपने आप को बहुत अधिक मानते हैं कि हमने भौतिक समृद्धि बहुत प्राप्त कर ली वो भी जब दूसरे के सामने खड़े होते हैं तब तो उनको दिखाई देता है हमारे पास तो कुछ नहीं उनको भी देख करके दूसरी दिशा लगती है यही क्रम सर्वत्र होता चला जाता है और फिर शास्त्रीय गिनाते हैं की इसलोक की तो बात है क्या इस, इस लोक के अतिरिक्त फिर कुछ लोग और गंभीर लोग है जब उन लोगों का पता लगता है की कि भाई कितनी धन सम्पत्ति है तब तो इस लोक के उनकी संपत्ति चाहने लगते है और फिर उसके खुद प्राप्त करने की इच्छा लगती है तो ये संसार तो भौतिक समृद्धियों में तो ऐसे ही करके पारतम्य है घटा गटापढ़ी करते इस प्रकार से है कहीं पूर्णता कहीं नहीं ऐसा नहीं कि एक बार पूर्णता भौतिक समृद्धि की प्राप्ति कर ली तो उससे अधिक कहीं कुछ नहीं है ये संसार में कहीं नहीं है न इस्लोक में परलोक में कहीं इस प्रकार का <laughs crap> पूर्णता एक तो एकमात्र परमात्मा ही है आपके ज्ञान में परमात्मा के ज्ञान में पूर्णता उसके बाद में उससे बड़ा कोई नहीं उससे श्रेष्ठ कोई नहीं उससे ज्यादा आनंदमान आनंद वाला कोई नहीं उससे ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं उससे ज्यादा तत्व कोई नहीं संतुष्ट कोई नहीं तो ये दिखाते रहते हैं कि देखो भौतिकता में जिस प्रकार के है जहाँ पर की न्यूना भूकता है कहीं कमी है कहीं ज्यादा और फिर ज्यादा वालों को फिर अपनी कमी दिखाई देने लगती है फिर उससे भी ज्यादा वाले दिखाई देने लगते है और फिर ज्यादा वालों को फिर अपनी कमी दिखाई देने लगती है फिर ज्यादा को देखने लगते ये संसार में इस प्रकार से असंतोष एक प्रकार जो संसार में सर्वत्र छाया हुआ है और ये नित्य सिद्ध बात की इसी प्रकार का संतोष भौतिकता में रहता ही रहता है जा नहीं सकता इसलिए कहते हैं लोकपाल और लोक सिहाने और लीन अवध पद सब सुखमाने और जो कुछ भी दायित्व दिया गया जनक जी ने दिया वो महाराज दशरथ जी ने उसको ले लिया कैसे सब सुखमाने सब सुख शुक पूर्वक स्वीकार कर लिया। कहा बहुत अच्छा बहुत दयात्र मान उन्होंने असंतोष व्यक्त नहीं अब तो महाराज दशरथ को तो इस प्रकार से देखेंगे कि महाराज दशरथ के जब उनके पुत्र ही भगवान राम हैं, चार पुत्र प्राप्त हैं, पुत्र उनको प्राप्त हैं, तो उनके सामने संसार के जो जितना भी दिया जा रहा है दाइज ये तो एक प्रकार से कहना चाहिए कि व्यवहार है उसे पूरा किया जा रहा है नहीं तो महाराज दशरथ को कम कमी रह वो तो आपके तो काम पूर्ण काम थो ही गए भगवान राम को पा करके लेकिन फिर भी जनक हो, हो दाइज देते है तो फिर वो थ उसे जनक जी की प्रसन्नता के लिए माने स्वीकार कर लिया कि जनक जी ने तो दिया है तो ऐसा ना हो न ले तो वो समझे कि हम नाराज हैं इसलिए नहीं ले रहे हैं इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने मान लिया सब सुख माने सब प्रकार के सुख माना मैंने अपने आप को भी मिला उसमें भी सुख माना और जनक जी को इससे सुख हुआ उस सुख सुख माना और समय जिस प्रकार की भी है वो सब पूरी हो रही है वो भी सुख माना उन्हें तो सब प्रकार से सम्मान करके महाराज दशरथ ने उसको दायित्व प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर दिया और फिर उसके बाद जो उन्हें मिला वो उनको उसमें से दे दिया जिसने मणि आभूषण मांगे अच्छे लगे उनको वो दे दिया किसी ने वस्त्र आदि मांगे जिसको जो अच्छा लगे वो उनको वो दे दिया इस प्रकार से सबको बांट दिया याचको को भी वो सामान बांटा लेकिन सब बटने के बाद में भी बच गया वो तो, तो बहुत दिया था को देते। तो जो कुछ बाकी बचा सो से के ने बचा जो बचा वो जन्मासन आया जन्मशिम आया इसलिए जन्मवासी में आगे बटेगा या फिर वहाँ से तो अल्धा जाएगा इसलिए बाकी बचा वह वहाँ तक बच गया अब इससे ये भी पता चलता है की ये महाराज दशर को ऐसा क्यों करते हैं सबको बंध क्यों देते हैं तो सबकी मनोभावनाओं को अपना जो धर्म शास्त्र है या अपनी संस्कृति है उसमें बाहरी के बजाय आंतरिक मूल्यों को ज्यादा प्रधानता दी गई आंतरिक गुण मानसिक रूप से मानसिक रूप से लोग संतुष्ट रहे प्रसन्न रहे सद्भाव बना रहे इस आधार पर नियम बनाए गए और वहाँ पर याचक लोग इतारी नाव बारी भातु वहाँ विद्यमान है तो ऐसे लोग जो वहाँ पर हैं उनको भी असंतोष ना हो वे संतुष्ट बने न तो सबके संतोष पर ध्यान रखना पड़ता है इसलिए उनके सबको बात को सब संतुष्ट तो उनको संतोष करके तब जो कुछ बचा सो अपना इस प्रकार को मान के उस संपत्ति को लेकर के महाराज दो सख पास रख ले और दूसरों को न दे तो दूसरों का संतोष हुआ अपने आप को माने हमारा बड़ा संतोषा कर लिया तो ये ऐसा संतोष चाहिए है नंदिनी वही संतोष संतोष है जिसमें दूसरे को संतुष्ट करके अपने आप को संतोष प्राप्त हो ऐसा संतोष चाहिए ये सब जीवन के उच्च मूल्य हैं, उनको बराबर अभ्यास करने की अभ्याम देने की आवश्यकता है की प्राय समाज में इस प्रकार की बातें बताई नहीं जाती और उनको लोगों से सिखाया नहीं दिरे दिरे जाता इसलिए समाज धीरे धीरे स्थुरता की तरफ जरता की तरह भौतिकता की तरफ बढ़ता जाता ये सांस्कृतिक खास है ये राशि चाहते है सांस्कृतिक उत्थान होना चाहिए विकास होना चाहिए जितना विकास पहले हो गया उसके आगे विकास हो तो तो अच्छा उदीमान समाज कराए लेकिन जहाँ जिसकी संस्कृति का जहाँ सभ्यता का विस्तार हो गया और उसके बाद वो घटने लगी तो अब ये तो फिर संस्कृति वो हो, अधमी होने लगी निकटता की तरफ चलने लगी इसके माने उस संस्कृति के जो पुरुष है वो सावधान नहीं हैं। है सांस्कृतिक मूल्यों को धारण करने में उनकी सावधानी बरत नहीं रहे हैं ये मुख्य बात और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो संस्कृत के जो सिद्धांत और मूल्य हैं, इनको यदि जान लिया तो जानने के बाद में भी जीवन में धारण नहीं किया उसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया तो भी अधीरातन रह गया जानने मात्र से क्या उसी प्रकार का व्यवहार भी दिखाई दे उसी प्रकार का जीवन भी दिखाई देस्कृति तो तो है केवल पुस्तकों में लिखी हुई संस्कृत कोई संस्कृत हो गई है अगर मानस में इतनी महान धर्म की बातें इतनी महान ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं और लिखी हुई पुस्तक में भरी हैं और समाज में कोई परियोजना आनी नहीं, नहीं लोगों के आचरण दिखाई नहीं देते, तो क्या ये संस्कृत जो वो एक प्रकार प्रखंड हो गयी ढक गई उसका स्वरूप सुंदर स्वरूप दिखाई नहीं देता कब कर जोर जनक मृद वानी अब उसके बाद जनक जी जो वो सबसे प्रार्थना करते आदर सम्मान करते हैं, है वो ही बताते हैं। ये सब भाई देने के बाद में भी अब जनक जी जो हो एक प्रकार से सूचना अब ऐसा नहीं जनक जी कहे देखो मैंने इतना दिया और अखड़े घर भर, भर कर मैंने इतना दिया कोई भरा इतना दे सकता है हा? अब भी तुमको संतोष नहीं तो मैं क्या करूँ तू जगन काट के भर दूसरे करके नहीं अब उसके साथ भी इतना देने के बाद में भी दिन दिखाते हैं। है तब कर जोड़ जनक मृद बानी जनक जी ने हाथ जोड़ करके बड़ी मृदता के साथ में इस प्रकार से बोला कि तो बोले सब बरात सन्मानी समस्त बरात का सम्मान करते हुए सबसे हाथ जोड़ करके इस प्रकार से बोले सम्मान सकल बरात आदर दान विनय बड़ा सन्मान सकल बरात समस्त बरात का सम्मान करते हुए और आदर देते हुए सबको आदर दान आदर का दान अब विनय बड़ाई के और विनय करते हुए उनकी सबकी बड़ा करते हुए जनक जी ने ऐसा कहा जनक जी जो कुछ कहते हैं वो तो आगे बताते हैं, लेकिन उन सब बातों में कितनी बातें हैं वो सबके बता देते हैं ऐसा किया सबका सम्मान किया सबका आदर किया और सबको कुछ न कुछ दिया ऐसा बरातियों को भेंट पूजा सबको दी और सबसे विनती की और सबकी प्रशंसा की विद्धि की अपनी हिंता सबके सामने की हाथ जोड़े क्षमा याचना मांगी जब नंबर और जो बराती लोग आए थे तो उनकी सबकी प्रशंसा की आप तो बड़े श्रेष्ठ महान हो और जैसे कई गए देखो भगवान नाम के साथ में आगमन हुआ तो मैं अयोध्या में बात करते हुए कितने महान हो ये सबके सब ऐसे करके उनके गुरो की उनके महिमा उनकी सबकी बल सब कर करके सबका सम्मान किया जाने की सम्मान करने का ये तरीका किसी की प्रशंसा करना भी सम्मान करना है कभी कभी तो लोग सम्मान करने के नाते तो प्रशंसा इतनी कर देंगे कि झूठी प्रशंसा भी करते हैं जो उनके मन में न हो तो भी करते हैं लेकिन सम्मान दिखा रहे हैं तो प्रशंसा करनी पड़ती है बड़ाई करनी पड़ती तो है इसलिए सम्मान में उनकी शक्ति बड़ाई करते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते मिथ्या बड़ाई नहीं करते हैं। जैसे हैं वैसी उनकी बड़ाई करते हैं तो जो जैसा है उसको उस प्रकार के गुणों का उल्लेख करके उनका सम्मान करना एक ये भी एक सभ्यता का सूचक है सांस्कृतिक लक्षण है तो मानस को पढ़ते पढ़ते जो संस्कार जो बनने चाहिए संस्कृति कल्चर व्यक्ति का समाज का कैसा होना चाहिए वो सीखें और उसी प्रकार से करें भी वैसे ही वैसे <coughs> जब व्यक्ति दूसरे की गुरु को स्वीकार नहीं करेगा जब दूसरे का आदर सत्कार नहीं करेगा तो समाज में फिर गुरु उत्पन्न होते व्यक्ति अपना ही अपनी बड़ा बोले बहुत लोग जब बातचीत करते हैं तो दूसरे की प्रशंसा तो बोलेंगे नहीं जिससे बात कर रहे हैं उसकी भलाई तो बोलेंगे नहीं कुछ गुण कहेंगे नहीं अपने गुण बोले चले जाएंगे अपने गुण बोले चले जाएंगे तो दूसरा व्यक्ति जो सुनने वाला व्यक्ति है एक प्रकार से उसका अपमान होता है अब कभी मनोविज्ञान में समझने वाले व्यक्ति ध्यान नहीं देते तो पता नहीं चलता लेकिन दूसरे के सामने अपनी भलाई किए चले जाना की मैंने दूसरे व्यक्ति का अपमान करना अगर उसका आदर करना चाहते हो तो अपने आप को हम किसी योगी कहाँ हैं हमको क्या ज्ञान है क्या हमारी सामर्थ्य है हम हैं क्या हैं आपका देखो ऐसा जान है आपका देखो ऐसी महिमा है आपने ऐसे महान कार्य किए हैं ऐसे ऐसे तो उसकी बढ़ाई करे जब उसकी बढ़ाई करेगा तो उसका आदर हुआ और अपनी बढ़ाई करेगा तो उसका अनादर कर दिया अब ध्यान ही नहीं जाता लोगों को क्या कर रहे है क्या नहीं कर रहे है उनको इस प्रकार का लोगों को उस तरफ ध्यान आकर्ष्ट नहीं किया गया कभी लोगो ने इस बात की तरफ जो वो समझाने की व्यवहार का तरीका क्या है क्या करना चाहिए उसका क्या परिणाम पड़ पर रहा है हम बोल रहे हैं तो दूसरे वाले सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ेगा उन्हें कुछ पता ही नहीं वो बस उनके जो आ रहा है चित्रकार दिन जैसे बोले चले जा रहे बोले चले जा रहे जैसी जो भावना पर बोले चले जा अब दूसरे व्यक्ति को चाहे अच्छा लगे बुरा चा लगे चाहे आदर हो चाहे अपमान हो चाहे वो रुष्ट हो, हो बोले चले जायेंगे तो ये सब का तरीका नहीं बताते हैं जनक जनक जी की तरफ ऐसी बताते हैं तो देखो उनको इस प्रकार से बोलते हैं कि आदर पूर्वक उनका सत्कार जो तो है उन्होंने सबका आदर किया सबराजियों का आदर किया अब यही नहीं कि की नहीं, नहीं, उनके लिए महाराज दशरथ मुक्त है दशरथीत करें जनक जी जनक जी कहे की हम भी राजा तुम भी राजा तो हमारी तुम्हारी बात हो उन सबको हटाओ तुम साथ भीड़ लगाओ इनको सब क्या करना है ऐसे करके नहीं उनका सम्मान करते है जनक ये ऐसे सम्मान सकल बराती आदर दानी विनय बड़ाई के और प्रमोदित महामुनि बृंदी बंदे प्रमोदित मैंने प्रसन्न होकर के महा, मुन हो महा मुनी, जो मुनि लोग वहाँ पर उन सब उन्होंने जो है वंदना की मुनि ब्रंद ब्रंद में वृंद बंदे उनकी वंदना की मैंने उनको तो चरण इत्यादि स्पर्श किए उनके चरणों पर श्री रखते उनके सबको झुक करके प्रणाम किया ये भी सत्यनंद जी ने उनके साथ किया और पूज उनकी पूजा की वंदना की पूजा की अब ये पूजनीय बच्चे है उनकी पूजा जो मुनि लोग है ये तो उनके चरणों में शिवक करके उनको प्रणाम करना है उनको तो पूजा इत्यादि की करनी थी वो सब उन्होंने जनक जी ने सब भली भात वो सब किया तो प्रेम लड़ाई के मैंने बड़े प्रेम पूर्वक किया लड़ाई शब्द लगता है कि तो देखो प्रेम में कोई लड़ाई लड़ाई की बात ये की मुनि इत्यादि है वो जनक जी की प्रशंसा करते है जो हरे भाग्य हाथ के कितने सुन्दर भाग्य है उनकी प्रशंसा करते हैं लेकिन जनक जी उनकी सबकी पूजा करते हैं उनको भाग्यशाली बताते हैं उनको महान बताते हैं तो दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति व्यक्ति होता है और कोशिश ये होती है लोगों की कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम दूसरे के प्रति हमें ज्यादा प्रेम प्रकट करें तो दूसरा चाहता है तुमसे भी ज्यादा तुम्हारा प्रेम प्रकट करते हैं दिखाते हैं तो जब एक से एक अधिक प्रेम दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसे क्या हुआ हा? मैंने प्रेम की लड़ाई मैंने ज्यादा दिखाना तो प्रेम लड़ाई के मैंने एक अधिक दोनों ओर से एक दूसरे से प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं एक तरह से दोनों प्रकार के आदर भाव व्यक्त कर रहे हैं सबके सब शनि कहत कर संपुट किए सुरनाए देव मनाये झुका करके देवताओं को मना करके सब शन कहत कर संपुट किए हाथ जोड़ करके सबसे कर संपुट किए मन हाथ जोड़ करके दोनों हाथ जोड़ करके बोलना कर संपुट क्या लाता संपुट करना करता हाथ जोड़ करके फिर जी ने सबसे इस प्रकार से कहा पहले देवताओं की वर्णना की देवताओं के भगवान की कृपा से देवताओं की कृपा से ये सबकारी बड़ा सुंदर संपन्न हुआ जैसे देवताओं की भी महिमा जुड़ आई पहले उनका नाम दिया उनकी प्रशंसा की उसके बाद जनक जी ऐसी और सबकी प्रशंसा करते, करते, तो करते है तो सुर सात भावेश जल अंजल किए अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं जनक जी कहते है की देवताओं का और साधुओं का साधु है सज्जन लोग देवता लोग हैं सज्जन लोग हैं भले लोग हैं इन दोनों का स्वभाव एक सा है देवताओं जैसे इन दोनों का क्या स्वभाव है कि यह है भाव सिंधु कि भाव के समुद्र से संतुष्ट होने वाले और जल अंजलि दिए इनको असल में भाव चाहिए और देने के लिए अगर एक इंजली में जल भर करके भी दे दिया तो उससे भी पसंद है मैंने तात्पर्य ये है कि देवताओं को भाव प्रिय हो उनको वस्तुओं को देवताओं को आप कोई बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु देवताओं पर चढ़ा दो तो देवताओं को उतनी प्रसन्नता नहीं जितनी कि साधारण लेकर के दे भी देवताओं देवता दो लेकिन प्रेम हृदय में होना चाहिए देवताओं को प्रति सत्य निष्ठा होनी चाहिए समर्पण भाव हो उसके द्वारा फूल भी अक्षर भी चढ़ा दिए जाते हैं तो देवताओं को उसके पीछे जो भाव दिखाई देता है उससे वो संतुष्ट होते और जैसा ये देवताओं का स्वभाग है वैसे ही का भी है सज्जन पुरुषों का भी इसी प्रकार से सज्जन पुरुष को ऐसे थोड़े उनको जो बहुत दे दो बहुत धन दे दो बहुत वस्तुएं दे दो सब भाई बहुत दिया बहुत दिया सब प्रसन्न हो उनको तो ये देखना है कि उन्होंने भाव के साथ किस भाव से दिया ऐसे ये मालूम होता है की सूक्ष्म जगत की जो वस्तुए है वो ज्यादा मूल्यवान है स्थूल जगत की वस्तुए उसकी अपेक्षा कम मूल्यवान है सोना चांदी भौतिक जगत की स्थल वस्तु वो बड़ी मूल्यवान समझी जाती है लेकिन जिनकी की बुद्धि जड़ है बैरंग की बुद्धि उन्हीं के लिए वो मूल्यवान है लेकिन जिनकी की बुद्धि सूक्ष्म है जो संस्कार युक्त हैं, वे लोग समझते हैं कि जो भावना है प्रेम है आदर है तो लोगों को जो सांस्कृतिक मूल्य है उन तो सबके प्रति वो सज्जन लोगों का ध्यान जाता है उसी की तो तरफ वो ध्यान देते हैं सबसे बड़ा मूल्य तो उन्ही वस्तुओं का है इसलिए बोले ये देखो ये सुर साधु चाह और साधु दोनों के समान रखते हैं दोनों की कहना यही है कि भाव सिंधु तो वो भाव सिंधु चाहते हैं भाव बहुत होना चाहिए भाव सिंधु मैंने समुद्र की तरह भाव की गंभीरता बहुत अधिक गंभीर भाव से प्रेम भाव से उदारता के भाव से व्यवहार हो तो वो श्रेष्ठ कि, और और हैं कि, कि जल अंजल दिए तो और उससे संतुष्ट इतने मात्र से ही कि हाथ में लेकर के जल हाथ में केवल पानी ही लेकर के मात्र से संतुष्ट देखुष्ट करजोर जनक बहोर बंद कौशल राय से इसके बाद पर जनक जी जो है वो करजोर वही कर सम्पूर्ण पहले बोला था वही हाथ जोड़े हुए जनक जी फिर कौशल राय मैंने धारा दशरथ की तरफ उन्होंने ध्यान दिया और बंद समेत तो, बंदू बने अपने भाई यानी ये जनक जी है सिरक और भाई हैं कुशभ ये दोनों ही वहाँ विनती कर रहे हैं तो मैंने उन्होंने भी दोनों भाइयों ने जनक जी जी ने दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ जी से इस प्रकार की विनती की बोले मनोहर बहन शान सने सभाओं से और बड़े मनोहर बचन उनसे बोले बड़ी दृढ़ता की बातें उनसे की शान उसमें प्रेम समा हुआ एक आदर पूर्वक बात है वो भी प्रेम के साथ में और समय और शील स्वभाव और स्वभाव से वो शील बनते हैं स्वभाव से युक्त होकर के बड़ी विनम्रता के साथ में प्रेम के साथ में दोनों भाइयों ने महाराज दशरथ से इस प्रकार से बोला कभी इसमें भी बोलने में जो बचन बोल रहे हैं वचनों को इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य इस बात का है की कि वो कितने प्रेम से बोल रहे हैं कितनी विनम्रता से बोल रहे हैं कैसे सच्चे हृदय से बोल रहे हैं बनावटी बातें नहीं बोल रहे हैं ये भाव प्रधानता के मूल इस बात का उसको पहले कह देते हैं और उसके बाद जो बोलते हैं शब्दों के द्वारा वो बता देते हैं कहते हैं संबंध राजये हम आपके संबंध से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए महाराज जनक जी कहते हैं आपके समाज सामने हम कुछ नहीं थे महाराज दशरथ तो चक्रवर्ती राजा है और जी स्थानीय राजा है छोटे राजा थे अब छोटा राजा बड़े राजा दोस्तों से कहो, तो फिर अब ये जनक जी कहते हैं, जब आज से हमारा संबंध हो गया तो जो हमारा किसी प्रकार से छोटापन रहा हो राज्य का छोटा पन रहा हो ज्ञान का छोटा पन रहा हो भाग्य का छोटा पन रहा हो वो सारा पूरा हो गया आज से सम्बन्ध हो गया तो जो जो कुछ आपकी महिमा है उस महिमा को हम भी आपके सम्बन्ध ऐसी प्राप्त होकर के बड़े हो गए ऐसे ये मालूम होता है की जो श्रेष्ठ जन है उनसे संबंध प्राप्त करके व्यक्तियों को श्रेष्ठता प्राप्त होती है लौकिक रूप में भी इस प्रकार से समाज में भौतिक दृष्टि भी जहाँ भौतिकता से अधिक संपन्न व्यक्ति हैं, उनसे किसी को संबंध होता है तो वह व्यक्ति भी अपने आप को मानने लगता है कि मेरा उससे संबंध है मेरे उससे पहचान है तो किन लोगों का संबंध पैसान बताएगा जो श्रेष्ठ होंगे समाज बड़े लोग और जो लोग दीनहीन होंगे उनसे थोड़ी बताएगा मेरा इससे भी संबंध है मेरा इससे भी संबंध है उसकी नाम थोड़ी हो तो क्या? कि उनका छोटे का नाम देने से तो चिंता आ जाएगी अपने आप में कमी आ जाएगी इसलिए उस इस व्यक्ति समझता है कि कमी अपने आप को क्यों दिखाए अपने आप में हिमा दिखाए इसलिए बड़े बड़े लोगों का नाम गिनाएगा अपने संसार में इसी प्रकार तो से तो आध्यात्मिक जगत में भी आध्यात्मिक में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है महान व्यक्ति है उनसे अपना संबंध दिखाता है की हमु अमु कैसे जो श्रेष्ठ महात्मा थे रामकृष्ण परमहंश थे हम उस समय भी थे और राम परमो हमने भी दर्शन किए हैं ऐसे बोलने वाले बच्चे के बोलेंगे बेटा उनके दर्शन की मानता क्यों बता रहा है जानते हैं। उनको ऐसे महिला तो उनका नाम लेकर अपने आप को भी बड़ा करेंगे तो उनके दर्शन से भी बड़े हो गए तो ऐसे ये में ऐसी जनक जी से कहते हैं कि आपके साथ संबंध हो करके हम भी सब प्रकार से बड़े हो गए यही राज्य समय तो सेवक जाने में अफर कहते हैं समझना की हमारे समेत और जितना भी राज्य है और जो कुछ भी हमारा है समेत सेवक जानवे हमको अपना आप सेवक समझना बिनु बथ लये बिना मूल्य दिए हुए जब के माने मूल्य है बिना मूल्य चुकाए हम आपके सेवक है आप ही समझना की हमने इसके बदले में इनको कुछ दिया नहीं तो हमारे सेवक कैसे हो सकते हैं सेवक कभी हो जब कुछ हम दें तो कहना इस प्रकार का नहीं आपने कोई मूल्य न चुकाओ तब भी हम आपके सेवक हो बिना दाम के सेवक तो इस प्रकार से अपनी विनमता जनक दिखाते हैं ये सब कुछ आप अपना ही और फिर कहते हैं ये तारिका परिचारिका करुणा नहीं और ये दारिका ये पुत्रियाँ जो उनकी चार पुत्रिया उन्होंने विवाह करके उनको दिया उनके लिए दारिका कहते हैं। ये दारिका ये सब पुत्रियाँ जो है ये है ये परिचारिका करीबालिवी इनको ऐसे पालन करना जैसे परिचारिका का पालन किया जाता है परिचारिका मैंने नौकरानी की तरह इनको अपने घर की नौकरानी की तरह समझ करके इनकी देखभाल करना रखा करता और करुणा नहीं नित्य नहीं इनके ऊपर करुणा करते रहना करुणा करते रहना मैंने दया करता करुणा के भाव को मैंने इनके जब किसी के दुख से दुखी हो तो वो करना कहलाते मैंने इनको तकलीफ अगर वहाँ हो तो उस तकलीफ को अपनी तकलीफ समझोगे तो फिर इनके ऊपर उतरकता होगी और इस प्रकार से इनका निर्वाह हो जाएगा तो अब ऐसे करके अब जनक जी भी इनको पुत्रियों के लिए नहीं कहते कि देखो तो इनको देखभाल करके ऐसे काम न लेना मैंने आपके यहाँ इसलिए विवाह किया इसलिए नहीं किया विवाह की रोज उनसे नौकरानी तरह से काम लो अब आजकल तो कहीं कहीं ये भी सुनने को मिल रहा कि लड़की का विवाह हुआ गए अपनी ससुराल पहुंची और वहां पर से कुछ काम करना पड़ा कई रोटी बनानी पड़ी कहीं कुछ काम करना पड़ा और तो उसने चिट्ठी लिखी भेजी पर काम करना पड़ता तो ने भी कहे जाके लिवा लाओ पीछे लिवा के अपने माई के में क्यों लिवा क्यों लिवा ले गए अरे साथ तुम्हारे यहां भेजे तुम्हें यहाँ काम करना पड़ता एक संस्कृति इस प्रकार की एक सभ्यता इस प्रकार की है कि अगर तुम काम लोगे से तो फिर तुम्हारे यहाँ इसका शादी विवाह नहीं करेगा और दूसरा ये कि जहाँ पर की काम लेने के सवाल ही नहीं जहाँ से नौकर ना नौकरी लगे हुए हैं और जहाँ पर इनसे काम लेने का प्रश्न ही, भी वो कहते हैं कि इसे, इसको किसा रखना जैसे कि कोई परिचारिका हो और उसको जो है उसकी देखभाल रखना जैसे सेवक की देखभाल रखी जाती है उस प्रकार रखना और इनका निर्वाह करना ऐसे करके बोलते मैंने ये जो भौतिक मूल्य जितने भी है उसके स्थान पर जो सांस्कृतिक मूल्य आध्यात्मिक मूल्य है लगभग हर जगह उल्टे ही मिलते दिखाई देते भौतिक बोली वाले जो भौतिकवादी व्यक्ति होंगे वो क्या कहेंगे अरे पैसा ही सब कुछ है और कोई भावना और प्रेम अरे उसमें क्या धरा झूठी बातें कहाता है कहा क्या होता है पैसा सब कुछ होता ऐसी बात भी होगी वो भौतिकवादी दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि क्या है की प्रेम ही प्रधान पैसा भेड़ा चाहे भू को मरे तो भी प्रेम होना चाहे प्रेम है जीवन सब कुछ है मरते मरते रहेंगे ये का एक दूसरे से कितना विपरीत स्थान इस प्रकार का ये स्थितियाँ हैं, उनको देखो एक बचन ये जनक जी इस प्रकार ऐसी बोलते हैं, परिचारिका कर का परिचारिका परिचारिका कर जैसे रूप का पालन किया जाता है नौकर नौकरानी का इस प्रकार ऐसी इनका पालन करना और करना नहीं वित्त नहीं करना करना ये बिनती की बात है ये ऐसी नहीं है बात ये की ऐसा ही उनको फिर दशन कहें कि तुम्हारे दुकानी कहा तो भी ये तो उसमें भाव ये है कि भाव उनके अपराध उनसे होता है क्षमा करना इसलिए आगे बोलते है अपराध क्षम जो कुछ अपराध हो उनको क्षमा करना और फिर ये भी कहते हैं हमारा भी अपराध क्षमा करना अपराध क्षमो तुम्हारा क्या अपराध हुआ जो बोले पटे बहुत हाँ हम भी होती हो हमने आपको जो वहाँ से बुला भेजा तो ये हमने बड़ी भ्रष्टता की तो हमको भी क्षमा करना और महाराज जनक जी ने उनको पत्र लिखकर के भेजा हालांकि विश्वामित्री जी के कहने से पत्र लिखा गया और जनक जी ने उस प्रकार के पत्र लिखकर के जूतों को भेज करके महाराज दशर के प्रकार तो कहला भेजना आवश्यक ही था लेकिन चुप पत्र वहाँ पर गया तो कटी यही था कि भाई बरात ले करके अब आओ तो ये विवाह संपन्न हो तो बुला तो बुलाया गई था तो जो बुलाया गया था अब एक चक्रवर्ती राजा को तो एक छोटा राजा अपने राज्य में बुला भेजे तो ये उसके लिए भ्रष्टता की बात है इसलिए कहते तो हमने छोटे राजा होकर के भी आपको इस प्रकार बुलवा भेजा ये हमने बहुत भ्रष्टता की उसके लिए हम आपसे क्षण चाहते है तो, फिर कहते हैं तुनि भानुकुल भूषण सकल सम्मान निधि समी किए फिर इसके बाद महाराज दशरथ ने भी ऐसे थोड़ा ही दशरथ जी ने कुछ नहीं कहा दशरथ जी ने भी जनक का खूब सम्मान किया उसके बाद भानुकुल भूषण के माने यहाँ भानुकुल भूषण के माने महाराज दशरथ तो उन्होंने किया सकल स... सम्मान निधि संधि की समी को सम्मान निधि बना दिया मैंने उन्होंने भी खूब जनक जी का सम्मान किया और सम्मान किया के सम्मान के निधान हो गए खुद सम्मानित हो इस प्रकार से जनक जी का सम्मान हुआ और सम्मान एक दूसरे इन दोनों के सम्मान किया विवाह के समय दोनों के के दोनों जो लोग हैं बराती जनाती और दोनों के संबंधी इन तो दोनों का सम्मान होना ये बहुत आवश्यक माना जाता रहा तुशी आज ने दशी वर्णन किया है और इस शताब्दी के प्रारंभ में भी ये सब होता चला रहा इसको एक प्रधानता दी जाती लेकिन शताब्दी के मध्य भाग के बाद सैतालीस में स्वतंत्रता हुई पचास में शताब्दी का अर्ध गया और उसके बाद में समाज में परिवर्तन आया और लोग के कहने के कहेंगे भाई भौतिकता का प्रकोप हुआ पश्चिमी तो सभ्यता का प्रकोप हुआ लोगों ने भौतिकता के जैसे जैसे विकास हुआ जैसे कैसे सांस्कृतिक मुद्दों का साथ हुआ उसका परिणाम हुआ ये की लोगों का आपसी प्रेम भाव सम्बन्ध वो सबके साथ और केवल बारी दिखावा दिखावा अहंकार अहंकार और धन बस उसी की प्रधानता हो करके समान में रह गई नहीं तो पहले बरात में जब वो बरात पहुंची और तो विवाह हुआ एक दिन और फिर बरात ठहरती थी तीन दिन बरात बारात तो ठहरने कहीं कहीं चार दिन ठहरती थी कहीं कहीं तीन दिन ठहरती थी कम ठहरी तो तीन दिन ठहरी नहीं तो पूरी ठहरी तो चार दिन ठहरी और दो दिन बरात ठहर करके अगर चली आई तो माना बहुत कम ठहरी के बराबर थोड़ी और उन दिनों क्या होता रहता था पहले दिन तो भावरी ऐसी बरात हो गई अब वहाँ पर वो में बराती टिके हुए हैं इधर टिके हुए हैं और तीन दिन तक वहाँ रह करके रोज आपस में मिलना जुलना होता है खाना पीना होता है तरह तरह का खाना पीना बनता है खाना पीना बना करके उनका सम्मान करते है और फिर एक कहलाती थी पहले नेता थी जनता नेता ये होती की वो तो उधर के बधू के पक्ष के लोग वो सामान भेंट पूजा लेकर के बरातियों के पास लेकर के जाते थे और वो उन सबको अर्पण करते थे तो जो जो समय की जो सभ्यता करती थी वो देते थे कहीं ये चावल दाल सामग्री इत्यादि इस प्रकार की लेकर के ले जाना या चीनी लेकर के जाना या कोई मिठाई इत्यादि लेकर के जाना ऐसी वस्तुएं जो भेंट के लिए दी जा सकती थी वो लेकर ले के कई लोग सात आठ बर्फ लोग एक एक अपने अपने पात्रों में लेकर के या पत्थरों में ले लेकर के जाते थे उनके पास वो लोग सब एक बैठते थे दूसरी जब उनके पास गए तो उनके सामने सामान रखा गया और दूसरों को सम्मानित करने के लिए गुलाबजाम लेकर के आते थे चित्र लेकर के आते थे फिर दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर छिड़का जाता था दूसरे के लोगों के ऊपर जब वो इस प्रकार से आकस में मिलते और फिर उसके बाद बैठ करके दोनों तरफ के लोग अगर उन लोगों को इतना योग्यता नहीं होती थी कि एक जो उधर का समझी दूसरे की समझी का आदर स्वीकार करने के लिए स्वयं बोल सके तो उसके बिहार पंडित लोग बोलते थे जो पंडित पूजा कराने वाले विवाह कराने वाले होते थे वो भी वहाँ रहते थे और वो बड़ पक्ष का पंडित बैठता था और बधु पक्ष का पंडित बैठता था और फिर वो एक दूसरे की प्रशंसा करते थे उनके संस्कृत के श्लोक थे, थे। वो पढ़ करके एक दूसरे की प्रशंसा तो करने वाले श्लोक सुनाते थे श्लोक तो अगर वो समझ में नहीं आता संस्कृत का हिंदी अनुवाद करके समझाते फिर कुछ लोगों ने हिंदी की कविताएं भी संस्कृत के श्लोकों के अनुसार बनाने कि तो हिंदी में भी उनका उस प्रकार इस प्रकार से यशगान और प्रसंसा इस जो होने लगी ये सब करके दोनों एक तरफ से अब ये सब बातें जो इतिहास की बातें तुलसीदास तो के रामायण भी पढ़ोगे सब बातों का प्राचीन काल में ऐसे होता था इतना जानने के बाद आज एक खत विचार करने की गति समाप्त लेकिन ये सब जितने भी हैं ये है जब तक कि समाज में आध्यात्मिक मूल्यों को ध्यान में रख करके इस भौतिक व्यवस्था को नहीं बनाया जाएगा तब तक, तक समाज में शांति विश्राम आनंद प्रेम वो नहीं प्राप्त हो ये समाज ये संसार जीवन जीने लायक कभी है जब इसमें आदर सम्मान हो प्रेम हो नहीं तो ये संसार जीने लायक कोई धन सम्पत्ति से जीने लायक थोड़े पेट में खाना खा करके पेट भर करके शरीर कर सकता है लेकिन मन की प्रसन्नता आनंद जीवन का जो हो वो केवल वस्तुओं से थोड़ी पूरा होने वाला है ये जो सांस्कृतिक मूल्य का हो, चाहे आध्यात्मिक मूल्य कहो इनका जो ह्रास हुआ है ये व्यक्तियों के समाज के लिए कल्याणकारी नहीं लोग हम बहुत आगे निकल गए हैं अब बहुत होशियारंग हो गए है हम दूसरे लोगों के तब बना सकते हैं इक्की चालाकी कर सकते हैं ये कोई उनकी चारा के नहीं मूर्ख कई के लक्षण ऐसे किए उनको भी कुछ सम्मान किया महाराज दशरथ ने भी और कहीं कही जात जाते परस्पर प्रेम परिपूर्ण और यह प्रेम परिपूर्ण अब देखो फिर कहते हैं कि हृदय प्रेम से परिपूर्ण है अब यहाँ मूल्य जो है वो वास्तव देने के लिए तो बहुत दायी दिया और जनक जी ने और महाराज दशर से प्रार्थना भी किया स्वीकार किया लेकिन उसकी उतनी मूल्य नहीं है जितना मूल प्रेम का या तो प्रेम परिपूरण हुए दोनों पहले प्रेम से भरे हुए कहीं नहीं जाती एक दूसरे से जो विनती करते हैं वो दोनों महाराज दशर जनक जी ऐसी विनती करते हैं और जनक जी महाराज दशर ऐसी विनती करते हैं ये विनम्रता और प्रशंसा और आपस में प्रेम ये जो है अधिक मूल्यवान है फिर कहते हैं बृंदारी का सुमन बरसाही बृंदारिका कागन बृंदारी का गन देविया आकाश में जो देविया है वो वहाँ से देवतालोग लोग देविया जो है वो गन सुमन बरसाई फूल बसा रहे हैं और राव जनवा चले तो चले यहाँ का सबका संपन्न हुआ महाराज दशरथ जो है वो वहाँ से जनक जी के राजभवन से जहाँ जनवा का ठहराए गए थे वहाँ जाने के लिए तैयार हुए और चल देते फूल अब जब चलते हैं तो भी तबी जय ध्वनि बेद ना नगर को तो भले भले अब जब चलते हैं तो उसके साथ में बाजे निकाले बजने लगे जय जयकार की ध्वनि होने लगी बंदी बागर इत्यादि हैं वो जय जयकार बोल रहे हैं पंडित लोग जो है लोग हैं वो बेदक ध्वनि कर रहे हैं नगर में भी इसी प्रकार से आकाश में भी देवता लोग जो है दान कर रहे हैं जो दुनिया गीत गा रहे हैं आकाश में भी बागे बज रहे हैं भूमि पर भी बागे बज रहे हैं किस सब आनंद के साथ में महाराज दस अपने जाते हैं कहते तो सर्वस्वी मंगल गान पर गान मनीष आय सु, सु पाये गये अब उसके बाद भी क्या होता कि इधर तो महाराज दशरथ चलने लगे जन्मवासी के साथ भी उनके साथ जनवासी चलने लगे लेकिन इसके माना यह नहीं है कि चारों भाई अब वो भी के पर चल रहे उनको रोक लिया गया चारों भाइयों को रोक लिया गया चारो मन की बधुए जो है उनको चारों को उनको रोक लिया गया और बाकी सब बरातियों को जानी दिया वो तो सब रात चले गए अब यहाँ पे तो तब सखी मंगल गां कर मुनि से आए सुखाये गए उन्होंने जब मुनिष को मने वशिष्ठ जी ने जब कह दिया कि अब यहाँ की जो स्त्रिया थी उनसे बोल दिया कि अब इनको तुम ले जाओ अपने अंदर घर में अपने जो जहाँ रंगनाथ है वहाँ पर इनको अब ले जाओ सबको ऐसे जब बश जी ने बोल दिया अब बस जी राजा के साथ होकर के सब पुरुष जितने से चले गए अब उन्होंने स्त्रियों ने क्या किया वहाँ की कि? जनकपुर की जो स्त्रियाँ हैं उन्होंने दूल्हा है दुल्हने में सही तो सुंदर चली को लिया वो स्त्रिया उनको ले चली चारों भाइयों को चारो पुत्र जो सब एक साथ बैठी हुई थी वहाँ पर उन सबको ले चली वहाँ की स्त्रियाँ सखिया दूल्ह दुल्हीने में सही सुंदर सुंदर के माने जो वहाँ की सखिया है उनके लिए सुंदर सद्रिया और दूल्हा दुल्हन के माने बरवधु उन सबको लेकर के वहाँ की सख्तियाँ उनको ले गयी कहाँ ले गयी के अब देखो को अब खत्म तो बस ये जहाँ बरात भौरी खत्म हुई सवेरा हुआ नहीं कि सामान गिरने लगते कितना सामान दिया गया और कैसे सामान जाकर ट्रक करो किराए तो क्या करो और उस लादो और सवेरे होते होते सूरज निकलने के पहले प्रस्थान करो भागो एक प्रथा ये बराबर की है और एक प्रथा ये देखो यहाँ पर किस प्रकार की रामायण में वर्णित है ऐसा नहीं कि ये कभी कृषि राज को समय होती होगी उसके पहले कहीं सत्युजापर ताकि कहीं कथा होगी से बात नहीं ये इसी शताब्दी तक बात चलती हुई देखी गई लेकिन अब इस प्रकार दिखाई देता मैं कहीं कहीं गाँव में कहीं कहीं होता हो तो होता हो लेकिन शहरों एहरो में तो कहीं बिल्कुल सतप्रथ समाप्त एम समाप्त रह गई। तो कहते हैं दूल्हा सुंदर चली ये कोहर नाम क्या कोहबर तो अवधि भाषा का ये अपने उत्तर प्रदेश की भाषा का, का कोई हिंदी में आकर के नाम कोहबर करके होने लगा संस्कृत का कोई शब्द रहा होगा ये उससे बना होगा ये प्राचीन काल में वर के माने तो ठीक है बधु बर बर और कोह के माने है कोह के माने है क्रोध अब वो ले जाते हैं जहाँ पर की जब वर ले जाते हैं स में भीतर ले जाते हैं तो वहाँ फिर फिर घर खुल के बातें करने भरातियों के साथ में पिता के सामने तो में तो खुद बता रहता जैसा होता है पूजा उजा होती रहती है उनका होता रहता है फिर जब भीतर जाता है वहाँ और सब स्त्रियों के बीच में तब वो वहाँ जाकर खुद बोलता है और फिर वहाँ क्रोध करने का भी उसे अवसर मिलता माने जो हो वो हो, कहीं कहीं तो प्रकार ऐसी बोलते है की फिर वो अपनी मांग शुरू करता अब आजकल जहाँ तो पर की मांग प्रधान देना देने से बचो और लेने की कोशिश करो ये भौतिक सभ्यता आध्यात्मिकता क्या ये मांगने के लिए कुछ मत मांगो और देने के लिए तैयार रहो कोई स्वीकार कर ले ले तो अपना समझो की बरात उसने कृपा की अगर ले लिया इस प्रकार से ऐसी लेकिन अब ये गोबर के माने के मानो वहाँ पर वो बर्फ मचलता है कि मुझे तो ये चाहिए मुझे तो वो चाहिए आजकल आप सुनते होंगे कि की में चलता है कोई मोटरसाइकिल लाता है, कोई कार लाता है कोई, कोई सवारी लाता है कोई कुछ लाता है तो वहाँ से मानता है वो कहते हैं कि भाई तुम्हें सवारी लेनी है तो कार में सही स्कूटर ले लो ले, स्कूटर नहीं मोटरसाइकिल मोटर नहीं मांगते तो साइकिल तो हम तुम्हें दे देंगे मोटर साइकिल से क्या होगा हम तो अब ये सब जो वहां पर ये क्रोध इसलिए कोहबर कहलाता वो स्थान जहाँ इस प्रकार की मचल फैलो लेकिन वैसा जो है ये यहाँ पर इस प्रकार के जहाँ आगे वर्णन होता है तो कोहबर का रूप जैसा हो गया बाद में वो भी गलत हो गया भौतिकता का यद्यपि ये सब रीत रिवाज चली आ रही थी लेकिन उनमें भी उस समय भी दोष आ गए थे भौतिकता उसमें भी समा गई थी पहले तो और फिर बाद में उनको छोड़ ही छोड़ दिया गया अभी कहते वहाँ पर ये है दूल्हे धुलहे में सही ऐसी सुंदर चली कोहबर लिया गए और पुनिपुनि राम सब मैंने सभी चाई अब यहाँ एक वर्णन और कर देते हैं ये भी कि अब भगवान श्री राम जी आगे आगे जा रहे हैं सीता सीताजी उनके साथ चल रही हैं तब तो सीता जी के मन में बार बार भगवान श्री राम जी को देखने की इच्छा होती है अब जब तक मंडप के पीछे बैठे रहे हैं, तब तक वो अपने हाथ में सामने इस प्रकार किए रहे अब भगवान राम बगल में बैठे रहे तो उनके भगवान राम के बैठे रहने पर उनकी तरफ उन्होंने देखने की हिम्मत नहीं पड़ी लेकिन अब जब भगवान राम चले और सब शक्तियाँ उनके साथ में है सीता जी जो है भगवान राम की तरफ देखने की कोशिश करते है तो उनके मन में भगवान श्री राम जी के देखने के जो उत्कंठा उत्पन्न होती है उसका वर्णन राशि अपने कल्ताजों जैसे करना चाहिए उस प्रकार करते हैं पुनी -पुनी राम ही सी है। सीता जी भगवान राम की तरफ बार बार देखती है एक बात अब सकुचक मन सकुचाई न लेकिन देखते हुए में उनको संतोच लगता देखते है देखती थोड़ी देर देखा ग्रासा देख कर किस पर लिया लेकिन मन सब चयने मन में संतोष रहेंगे मन मन से बार बार जो है का स्मरण करती रहती है जो उन्होंने देखा उसका स्मरण करती रहती है तो मन की गति को और नेत्रों की गति को दोनों का वर्णन किया है। तो कहते हैं कि हर कमोहर छवि प्रेम के आशे नए उनकी नेत्रों की स्थिति कैसे है की नेत्र समय मछली की तरह से चंचल है जैसे मछली स्थिर नहीं होती कभी उधर इसी प्रकार से नेत्र भी कभी भगवान राम की तरफ जाते हैं कभी उधर की तरफ भट जाते हैं लेकिन जैसे मछली को सदा ही जल प्रिय है उसी प्रकार के उनके सीता जी के नेत्रों को बराबर भगवान श्री राम जी के सुंदर स्वरूप का उन्हीं में प्रीति है और बराबर नेत्र तो उसी में बने रहना चाहते हैं। भरत तो मनोहर मीन छवि मनोहर मीन की छवि को नेत्र हरण करते है मैंने उनको तुलना करना चाहिए समय के तो नेत्र तो बिल्कुल मछली की तरह से मछली की भी सुंदरता से ज्यादा सुंदर मछली क्या सुंदर होगी मछली भी क्या चंचलता होगी इतनी चंचलता है नेत्रों में जब चंचल नेत्रों की तुलना करनी होती है तब तो मछली के साथ की तो बड़ी बड़ी आँखों के मृग नयनी हो जाती बदल जाए दूसरा उसका रूप हो गया नाम उदाहरण दूसरा मिल जाता है उसका इस प्रकार से कहीं कहीं थोड़ी इस प्रकार का है जब नेत्रों में प्रेम भी होता है उदारता भी होती है तो फिर दूसरा उधार में जाता है तब वहां मछली रह जाती है और नी रह जाती है फिर क्या हो जाता फिर नेत्र कमल के समान हो जाते कमल। में। तो देखो कमल सब नेत्रो जो उपमाए सब हैं लेकिन सब उपमाए अपने अपने स्थान में अपने अपने अलग अलग भाग व्यक्त करते हैं जब कमल नेत्र होंगे तो उसमें प्रेम की प्रधानता होगी जब उसमें जो हो वर्ग के समान नेत्र होंगे तो नेत्रों की सुंदरता और बनावट और बड़े नेत्रों की बात होगी जब वह मछली की तरह से नेत्र होंगे तो नेत्र की संचलता होगी ये सब दिखाना होता है अलग अलग जो लक्षण दिखाना होता उसी प्रकार का उदाहरण देते हैं इस समय सीता जी के नेत्र की संचलता का वर्णन करना है इसलिए मछली की तरह से उनको दिखाते नान्याघुपते हृदय सक्यम बदा चव नखिला भक्ति भक्तिं रघुपुंग काम आदिदोषरि कुरान श्रीराम जय राम जय जय।